क्षु श्रोत्रोद्रिया चर्मा सर्व ब्रह्म मां ब्रह्मया पम्या पोतया कर्मस्पया ओम तलका शाखीय केवल पंचायत में तृतीय मंत्र के वाक्यवाशि के तरफ विचार कर रहा था जो एक विशेष मंत्र आ गया था अन्य देव प्रतिविधिता है इसी को भी विचार है ऐसा हमने सुना है क्योंकि तो हम तो बोल नहीं सकते हमारी बाणी पहुंचती है वहां चक्षु देखने पाती है मन चिंतन नहीं कर सकता क्योंकि हमने गुरु परंपरा से सुन रखा है वो तो विदित से भी अन्य होता है अविधि से भी अन्य तो विदित से अन्य है इसके बारे में चर्चा चल रही थी कहा था कि विदिता अविदिता अन्य विदित अभिदित कौन से प्राथमिक होता है क्यों तो यू ही ज्ञाता है। विदित और अभिदीत जो होते हैं वो ज्ञाता कोटि में नहीं आता विषय कोटि में आता, में आता। तो इनका जो ज्ञाता होगा वही है यो ही ज्ञाता सहयोग क्यों सर्वात्मक तो सर्वलोम है सभी उसमें कल्पित है अतः सर्वात्मा वो ज्ञात रूप ज्ञातन प्राप्त हवा इसलिए सर्वात्मा जो ज्ञाता है सर्वरूप जो ज्ञाता है उसका अन्य ज्ञाता भी नहीं है उसको जानने वाला कोई दूसरा ज्ञाता हो ऐसा होने से विदिता अन्य विदित से अन्य सिद्ध हो गए से अन्य पैसा सिद्ध होगा आगे देखेंगे विदित से अन्य है इस होता है माने उसको जानने वाला कोई भी नहीं है सबको वो जानता इसलिए वो विदित से क्योंकि श्वेता कहा सब्यक्ति कहा न तो तस्या अस्ति व्यक्ता व्यक्ति पदार्थ जितने भी संसार में जानने योग्य को वैद्य बोलते व्यक्तुम योग्यम वेद्यम जो जानने योग्य वस्तु है सबको जाता है न तो तस्यास्थिव्यक्ता उस आत्मतत्व को जानने वाला कोई वस्तु नहीं होता ऐसा कहा है मंत्रवर्धन ऐसा मंत्रवर्णा श्वेताश्वत रूप और ग्रेदारण में यावल ने मैत्री जी को कहा विज्ञाता और मरे केन्द्र जान गया सबको जानने वाला जो विज्ञाता है उस विज्ञाता को किस साधन से जानो दो तो साधन तो भी जानने वाला सबसे ठीक है कि नहीं सब ज्ञाता है तो उसको किससे जानो इतनी जवाब सुने के मैंने गिरफ्तार ऐसे कहा यहां तक तो भाष्य टीका हो आगे टीका लिखिए विदित अन्यत्व वचन से आर्थिक मत विदित से आत्मतत्व भिन्न है ऐसा जो कहा शब्द से बता दिया किंतु अब अर्थ से क्या निकलता है अर्थ से निकलने वाले जो अर्थ है उसको बता दिया अर्थात अर्थ से विदित से भिन्न है जो कहा था उस वो तो शब्द से कहा किंतु अब अर्थ से आने वाले अर्थों का आर्थिक अर्थ होते हैं एक तो शाब्दिक अर्थ होगा शब्द से जो आएगा अर्थ से जो तो आता आता हो उसको आर्थिक हैं, उसको बताते हैं अभी अपिचर का अभी च व्यक्तम जो व्यक्त है स्थूलीभूत है उसको विदित कहा जाता है क्योंकि विदित कैसा होता है स्थूल परार्थ जितने भी संसार में है पर आधार यश कश्यचित यद किंचित कहीं न कहीं किसी ने किसी के माध्यम से कोई न कोई विदिता है सबको हम नहीं जानते ठीक है किंतु दूसरा जानता है उसको भी वो भी नहीं जानता और तीसरा जानता है कहीं न कहीं कोई न कोई किसी न किसी को जानता है इस तरह से सब विदित ही हो जाता है स्थल पदार्थ जितने भी हैं विदित ही हो गए पूरे ब्रह्मांड में जितने भी सब विदित हो गए एक कहा था अति त्यम एवंतम ये वसम करता व्यक्त है स्थलीभूत है व्यक्त पढ़ा है विदित पढ़ा है तस्मात अन्य प्राय उसे अन्य है आप आत्मतत्व विदित से अन्य है तस्मात्नी विदिता अन्य विदित से भिन्न आत्मतत्व ऐसा पांच नंबर की टिप्पणी अविव्यक्त नाम रूप में कार्य में भी क्यों विदित शब्द प्राप्त कर दिया व्यक्त प्राप्त कर दिया अविवक्त नाम रूप जिसके जिसने नाम रूप प्राप्त कर लिया ऐसा कार्य रूप जगत जितने भी हैं सबके सब ये कार्य जितने भी हैं विदित को चाहते हैं उससे आत्म को लिन्ना है यह अर्थ आता है भाषण आगे बोलते हैं यद विदितम व्यक्तम तब अन्य विषयत्व अल्पम शनिरोधम तपोनित्यम अतएव अनेकत्व अशुद्धम अतएव तब विष्णम ब्रह्म सिद्धम ये बोलते हैं यद विदित अब व्यक्त होता है स्थूलीभूत है नाम रूप जिसमें लगा हुआ है व्यक्त जाता है नाम से युक्त हो गया ऐसा भी व्यक्त तो है जैसे घाटा बोलते हैं पटा बोलते हैं नाम रूप लग गया इसमें ऐसे यदि होता है व्यक्त विदित का व्यक्त होता है नाम रूप से युक्त हो जाता है जो अभिव्यक्त होता है तब वह जो व्यक्त है अन्य विषय का अल्पम्य विषय बनता है इसलिए वह अल्प होता है यद अल्पम ते और जो अल्प हो गए वो होगा तो उसमें अल्पत्व धर्म रहेगा विदित में क्या धर्म रहेगा अल्पत्व धर्म एक और दूसरा सविरोध हम विरोध के साथ होगा घट एक एक नहीं होता पर विनता है घट विन विरोध होता है विदित में परस्पर विरोध दिखाई देता है सविरोध हम दो हेतु दे दिया एक तो अल्प होता है विदित जो होता है क्यों अन्य विषय होने से अन्य विषय द्वारा अन्य का विषय अन्य व्यक्ति विषय का अन्य व्यक्ति का विषय होगा विदित प्रार्थ किसी में, किसी में किसी ज्ञाता का विषय बनेगा दो कहीं न कहीं किसी में कोई न कोई विषय किसी न किसी का विषय बनेगा इसलिए वो अल्प होता है परिचन्न होगा सविरोधम विरोध के साथ होता है और तत्व अनित अल्प होगा विरोधी होगा वह अनित्य होगा तीन धर्म दिखाई पड़ता है विदित में अल्पत्व सविरोधत्व और अनित्यत्व अतः ये वो अनेक अनेकत्व अशुद्धम और अनेकत्व भी दिखाई पड़ता है विदित पदार्थ अनेक हैं नौ ऐसा पोते हैं अनेक है अनेक होने से जो अनेक होगा अशुद्ध भी होगा मैं सावय भी होगा सावय पदार्थ अशुद्ध होता है तो पांच धर्म दिखा दिया विदित तो पदार्थ में ऐसा दिखाई पड़ता दिखा दिखा है अनेक है अल्प है विरोधी है अनित्य है अनेक है, अनेक है और अशुद्ध है, है। अतए वैष्ट तब विलक्षण ब्रह्मी सिद्धम उससे विलक्षण ब्रह्म होता है विलक्षण क्या होता है ब्रह्मा अल्पत्व में अनायुप है व्यापक है यह तो परिचिन्न है वो अपरिचिन्न है और ये विरोधी होता है ये सब में ब्रह्मा एका सभी देश में सभी काल में सभी वस्तु में है तो ये अविरोध है इसका तीसरा और ये अनित्य है ब्रह्मा नित्य है और ये अनेक है और वो एक है और ये अशुद्ध है और वो शुद्ध है इसे विपरीत है इसलिए वो भिन्न होता है माने इसमें जितने भी लक्षण घटते हैं विदित में उससे ब्रह्म घटता नहीं है भिन्न है इसलिए कोई नीति क्या है विलक्षण होने से अनित्य माने ब्रह्म से अन्य हो जाता है ऐसा विलक्षण तो टिप्पणी माने उसका विलक्षण क्या है इसमें जो तो धर्म दिखा था उसे विपरीत धर्म क्या है अनर्पम अभिरोम नित्यम एकम शुद्धम स यही है इसमें जो धर्म दिखाया था व्यक्तवे उससे विद्युत में इससे भिन्न भ्रम है एवं एवं पदार्थ शोधन जिज्ञासो न कर्तव्य इस तरह से आत्माना विवेक इस तरह से जिज्ञासु को करना चाहिए पदार्थ का शोधन इस तरह से करना चाहिए विद्युत कैसा होता है और उससे भिन्न भ्रह कैसा होता है पदार्थ शोधन आत्मानात्मा विवेक जिसको बोलते हैं जिज्ञांस को इस करना चाहिए।, करना चाहिए एक दिखाया इसके द्वारा मैंने यहां पांच तर्क दे लिया उससे विपरीत तर्क बन बनाता है इसलिए पदार्थ को इसी प्रकार करना चाहिए आगे भाषण करें अस्तुत ही अविदितम चलो विदित नहीं बन सकता विदित से भिन्न है किंतु अविदित होगा भी कारण होगा अत्यत्व होगा अविदित मान लिया जाए ये शंका है अस्तुत ही अविदितम जब विदित नहीं हो सकता ब्रह्म तो अविदित हो तो अविदित से भिन्न क्यों काम तो सब कहते हैं मान हो सिद्धांत करना होगा भी नहीं होगा अविदी से भिन्न होता है क्यों अपने स्वरूप को जानना भी नहीं बनता नहीं जानना भी नहीं बनता नहीं जानते हैं तो अविदित होता किंतु जानते हैं तो विदित होता ये दोनों से भिन्न जानना ना जानना दूसरे में होता है अपने तो इंद्रियादी के विषय इंद्रियादी माध्यम से जो जानना ना जानना दूसरे के होता है स्थिति है न सिद्धांत करें अविदित नहीं हो सकता क्यों विज्ञान अनपेक्षकत्वाद अविदित पदार्थ ज्ञान का अपेक्षा रखता है इसको जानकारी के लिए ज्ञान चाहिए किन्तु आत्मा जो है ज्ञान स्वरूप है इसलिए ज्ञान की अपेक्षा नहीं है इसलिए अविदित से जिंदगी अविदित भी हो नहीं सकता जो अज्ञान पदार्थ होता है उसको जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है किन्तु आत्मा के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं ज्ञान किसके लिए अज्ञान को हटाने के लिए आत्मा को जानने के लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान शुरू है किंतु जो तो आवृत कर दिया था ज्ञान शुरू को आवृत करने वाला जो अज्ञान है उसको हटाने के लिए सारे साधन हैं जानना यही है जान आत्मा को जानना तो होते हैं क्योंकि वास्तव में आत्मा को जानना नहीं है अज्ञान को हम यह काम है त्रिका विज्ञान अपेक्षक आत्मा को विज्ञान की अपेक्षा नहीं है अविधित प्रार्थ को विज्ञान की अपेक्षा होती है यदि अविदितम जो अविदित पदार्थ होता है अव्यक्त होता है कारण बोलते हैं जगत में जो को टीका करके लिखा जहां बता रहे हैं विदित अभिषे संपूर्ण ब्रह्मांड में विषय करना है तो आपको नहीं बोलना है तो नाम रूप लग गए जिसमें उसको कहते हैं विदित और जिसमें नाम रूप में लगाया बीज रूप में है अभी उसको कहेंगे अविदीत अज्ञान महामारा जिसको बोलते हैं अविदी यदि अभिदिदम जो अभिदित पदार्थ है वह तब विज्ञान विज्ञानपेक्षक विज्ञान की अपेक्षा रखता है उसको जानने के लिए ज्ञान की जरूरत है अभिदित पदार्थों को जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है विज्ञान विज्ञानापेक्षम अभिदा विज्ञान आ ही लोक प्रवृत्ति लोक में प्रवृत्ति देखी गई सभी व्यक्ति किसके लिए प्रवृत्ति होती है अविदित को जानने के लिए ये क्या चीज है समझ में आ जाए इसके लिए प्रवृत्ति होती है अविद विज्ञान आए ही लोक तो प्रवृत्ति ही माने अस्मात कारणा अविदित पदार्थ को जानने के लिए लोगों की प्रवृत्ति देखी गई है इराम को विज्ञान अनपेक्षा इराम माने आत्मतत्व ये जो आत्मतत्व तो है विज्ञान के अपेक्षा नहीं क्यों कहते सिद्धत्व सिद्ध स्वरूप है कस्मात्ज्ञान स्वरूप क्यों नहीं विज्ञान की अपेक्षा क्यों नहीं रहता आत्मतः कहते विज्ञान स्वरूप है सत्यम ज्ञान करता है आ, ज्ञान स्वरूप है तो इसके लिए ज्ञान की अपेक्षा नहीं है ज्ञान की आवश्यकता दिखाते हैं कि क्या दूसरी जगह पर कोई बोना अज्ञान को भगाने के लिए, लिए है सूर्य को प्रकाश करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं उसमें जो आवरण पड़ा है बाढ़ हटाने के लिए आवरण चाहिए बाल हटाने के लिए सूर्य अपना प्रकाश की तेन सूर्य का प्रकाश कर दिया ऐसे ही प्रकाश स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है जाना आप उनको विज्ञान अनपेक्षम विज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता अविधित पदार्थ विज्ञान की अपेक्षा रखता है और आप आत्मतत्व तो विज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता प्रश्न या तस्मात् क्यों नहीं रखता तो उत्तर या विज्ञान स्वरूप विज्ञान स्वरूप है आत्मतत्व अनपेक्षम है ना ये तस्मात्में दो नंबर की टिप्पणी है विज्ञान स्वरूपत्व दो में टिप्पणी सत्यम ज्ञान इत्यादि स्वरूप है सत्यम ज्ञान अंतम्बर में तैकिल प्रतिशत कहा का स्वरूप ये होता है सत्य स्वरूप होता है ज्ञान स्वरूप होता है अनंत स्वरूप आनंद मान देश काल वस्तु परिस्थिति के घेरे में नहीं है, ये ऐसा बता दिया इसलिए आदिभाषा बता दिया नहीं जैसे अब स्वरूप जिसका जैसा स्वरूप होगा तब तेरा अन्य अपेक्षा तो तब मन स्वरूप को अन्य किस के अपेक्षा में रखता जिसका जैसा स्वरूप होगा उसके अपने प्रकाश के लिए अपने स्वरूप प्रकाश के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं रखता आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखेगा ठीक है देखिए पूर्वोत्ष्ट से जो अति चाहे ना जो ब्रह्म ये सिद्धम ऐसा जो कहा था इसमें व्यक्ता में विदुतम अभिता यह था यदि विदुतम व्यक्तम तद अन्य विषय पर अल्पम सदम इत्यादि कहा था तो ये इसके टीका में बोलते हैं कि कार्य व्यावृत्ति सिद्ध है कार्य से व्यावृत्ति सिद्ध और से अन्य बोलने से कार्यपोर्णी से व्यावृति हो जाएगी इसलिए आप नितने जगत में कार्य वर्ग है उससे व्यावृत्ति हो जाएगी यही है टिप्पणी कार्य तथा जब विदिता अन्य तो यहां पर विविध से अन्य का विधिता अन्य तो होते कथनाथ कथन एक कथन से कथन है ना विवीक से भिन्न है ऐसा कहने से क्या हुआ कार्य वर्ग से जागृति हो आत्मा की जागृति होगी आत्मा कार्य वर्ग को तो नहीं आता ऐसे हुआ आगे ठीक है आत्मा यद्यपि अन्य तो विज्ञान ना अपेक्षा आत्मा यद्यपि अन्य से तो विज्ञान की अपेक्षा नहीं रहता अन्य किसी से विज्ञान की अपेक्षा नहीं रखेगा किन्तु तथापि स्वग्राहक स्वस्मार वज्ञान स्वयं ग्राहक है जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश है वैसे आत्मा स्वयं ग्राहक है अन्य से ग्रहित नहीं होता अन्य आत्मा को पकड़ने आत्मा स्वयं ग्रहित है स्वग्राहक अपने ग्रहण करने के कारण से स्वस्मारदय विज्ञान अपने से विज्ञान की अपेक्षा रखेगा आत्मा ये दिव्यवादी की शाह दूसरे से विज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता जो स्वरूप प्रकाश है विज्ञान स्वरूप है थीवी को अपने स्वरूप प्रकाश करने के लिए अपने से विज्ञान की अपेक्षा रखेगा तेरह विज्ञान अनपेक्षकत्व असिद्धम एक जब विज्ञान की अपेक्षा रखता है स्वयं से अपेक्षा रखेगा तो फिर इससे जैसे सिद्ध हुआ आपको पूर्ववादी बोलता है विज्ञान अनपेक्षित्व और भाष्य में था विज्ञान की अपेक्षा नहीं रहता भाषा विज्ञान की अपेक्षा रखता है आत्मा ऐसी की क्षमता अन्य से नहीं रखेगा क्योंकि स्वयं से रखेगा ऐसी शंकावालों पर उत्तर देते नपेक्षा स्वयं अपेक्षा न रखा भाषण क्या आत्मा स्वयं अपेक्षा न रहता विज्ञान की अपेक्षा स्वतः नहीं रहता दूसरे से भी नहीं रखेगा क्यों अनपेक्षा में भी सिद्धत्व अनपेक्षा किसी की अपेक्षा नहीं रखता अपने से भी नहीं दूसरे से विज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता सिद्ध वस्तु है टीका सिद्धत्व पड़े टिप्पणी सिद्धवां संपन्नता अपेक्षा के बिना ही वो संपन्न है पहले तय यह सिद्ध वस्तु है इसलिए स्वयं विज्ञान के की अपेक्षा है स्वभावतया अपेक्ष सिद्धवाद अपेक्षा सब रातों न करे शोधा सिद्धृतिरो ठीक टीका तो गोपेक्ट देखिए हो गाय स्वभाव स्वभाव है ज्ञान स्वभाव है क्या स्वभाव हर वस्तु का स्वभाव होता है जैसे सर को दर्शन का स्वभाव होता है अपने स्वभाव होता है आत्मा का स्वभाव कैसा है विज्ञान स्वभाव स्वभाव अनपेक्षा में सिद्ध स्वभाव है विज्ञान स्वभाव है ये अनपेक्षा ज्ञान की अपेक्षा में सिद्धत्व अपेक्षा सवदात्मक रख है स्वयं को जानने के लिए स्वयं की अपेक्षा ज्ञान की अपेक्षा रखेगा ये भी नहीं करता है स्वग्राहक का तुम और जो और स्वग्राहक को बोला तुमने आत्मा को अपने से ही ग्रहण करेगा या असिद क्यों स्वयं ग्राहक होगा तो करता भी बनना और कर भी बनना यह संभव नहीं होगा ये कहा स्वृत्ति ग्रह अपने में स्वयं रहना संभव नहीं है कोई ना कोई व्यक्ति भूमि आदि में रहेगा क्योंकि तो स्वयं में स्वयं रह सकता स्वृत्ति मैंने कर्ता भी नहीं बने और कर्म बने ना तो भी वो बने ऐसा मतलब है देखा आठ नौ दस टिप्पणी माना स्वभावद स्वरूप तो विज्ञान स्वरूप ही है इसलिए दूसरे की अपेक्षा नहीं रहता है नौ मेरा अपेक्षा सब होगी को माने दीक्षा माना अपेक्षा सबक प्राप्त करने की इच्छा लब्धम इच्छा दीक्षा प्राप्त करने की इच्छा को अपेक्षा बोत है मुझे इसकी अपेक्षा है यानी मैं इसको चाहता निश्चित होता है तो प्राप्ति के लिए योग्य हो प्राप्त करने के अपेक्षित जो वस्तु हो उसको लिप्सा है अपेक्षा बोलते अपेक्षा सब अर्थ होता है लिप्सा। लघ् इच्छा लिप्सा प्राप्त करने की इच्छा अप्राप्त है इष्ट है उसकी इच्छा को करके अपेक्षा लिप्सा सा अलब्धे सा बन लिप्सा जो होती है किसने होती है अलब्ध तक प्राप्त में होती है जो वस्तु प्राप्त हो गया उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती तो अप्राप्त हो इष्ट हो उस में इच्छा होती है प्राप्त करने की इच्छा होती है साप्सा अलब्य एवं ना लब्ध्य बहुत लब्ध्य में नहीं प्राप्त में नहीं होती उसेक्षा नहीं होती है अपेक्षा श्रद्धा आपको न घटते एक अपेक्षा श्रद्धा आपको घटता ही नहीं है क्योंकि अप्राप्त वस्तु के लिए अपेक्षा होती है ये तो स्वयं प्राप्त है नहीं करता ये कहा दस नंबर सुवृत्ति विरोधा। अगर स्वग्राह तो आत्मा को स्वयं अपने को ग्रहण करे अन्य के द्वारा गृहित नहीं होगा अन्य पदार्थ को तो तो ज्ञान के द्वारा गृहित हो जाते हैं क्योंकि आत्मा को ज्ञान की आवश्यकता नहीं ज्ञान से होती क्योंकि स्वयं स्वयं ग्रहण करेगा ये नहीं करता तो बोला था इसको बोलते हैं सुवृत्ति विरोध हार अपने आप में स्वयं को स्वयं स्वयं में रहना बनता नहीं स्वयं स्वयं में रहना होगा ना अधिकरण भी बने और कर्तव्य भी बने संभव जैसे यही सुधर स्वस्मिन व्यापार है एकस्मिन विरुद्ध कर्मत्व कर्तृत्व प्रसंगा की अगर स्वयं स्वयं में रहेगा ऐसा मान्य लोगे क्या होगा अपने व्यापार अपने स्वयं के व्यापार में स्वयं में स्वतः व्यापार मान्य पर स्वस्मिन अपने में ही अपने का व्यापार मानने पर अन्य के लिए तो व्यापार होगा अपने में किंतु तो। अपने में ही अपने का व्यापार मानने पर एक असिल एक ही व्यक्ति में विरुद्ध करबत्व तो, कर्तृत्व तो प्रसंग दो तो धर्म मानना पड़ तो जाए क्या क्या करबत्व तो धर्म और कर्तृत्व तो धर्म वही ही नहीं सकता है जो करता होगा कर्म नहीं हो जो कर्म होगा वो करता नहीं हो सकता इस तो अवसर है ये कहा अच्छा टीका आगे देखिए विज्ञानम सजाति अनपेक्ष प्रकाशम प्रकाशत्व प्रदि तो अनुमान दृष्टान सिद्धांत एक अनुमान देते हैं टीका में विज्ञान जो आपका स्वरूप विज्ञान है और विज्ञान कैसा है सजाति अनपेक्ष प्रकाश सजाति की अपेक्षा किए बिना ही प्रकाश करने वाला दूसरे की अपेक्षा नहीं रहेगा माने वस्तु प्रकाश करने के लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं रहता विज्ञान प्रकाश प्रकाश अथवा प्रकाश स्वरूप है विज्ञान प्रकाश मैंने लाइव स्वरूप नहीं है वस्तु का प्रकाश दो प्रकार से होता है एक तो होता भौतिक है भौतिक प्रकाश से अभी हम इस पुस्तक को तो देख रहे हैं आदित्य आदि ज्योति के द्वारा देख रहे हैं प्रकाश देख रहे हैं और एक द्वारा तो अज्ञान से घटा हुआ यह क्या चीज है आपको ज्ञान नहीं है सूर्य का किरण पड़ा हुआ है देख रहा है किंतु वस्तु ज्ञान हमको पता नहीं लग वहां प्रकाश आदित्य के प्रकाश से ज्ञान होगा तो क्या करना पड़ेगा जानकारी चाहिए जानकारी से वस्तु प्रकाश होता है तो हो। अज्ञान को भगा देता है जैसे भौतिक प्रकाश अंधेरे को भगाता है किसको? को अंधेरे को भगा देता है वस्तु प्रकाशित हो जाता है हो जाती है ठीक इसी तो प्रकार आप प्रकाश प्रकाश आने में समझना कुछ लोग तो समझते हैं लाइट चमकी आपका निरूप है कहां से लाइट होगा हो तो निराकार है आकार नहीं है निर्विशेष है कहां विशेष चन लाइट आएगा। हमको तो ध्यान करते हैं आत्मा का ऐसा ज्योति सफेद सफेद ज्योति ऐसा लोग बोलते हैं कहां तक सत्य पता है उपनिषद के माध्यम से तो हो नहीं सकता तो विज्ञान सजातीय अनुक्ष प्रकाशन सजाती की अपेक्षा के लिए के बिना ही प्रकाश रूप है अन्य किसी सजातीय के द्वारा प्रकाशित होने वाला नहीं है विज्ञान का प्रकाश होता प्रकाश स्वरूप है मैंने अज्ञान को हटा करके वस्तु प्रकाश करने वाला होता है ज्ञान अज्ञात है वस्तु हम जानकारी में क्या चीज है उस काल में ज्ञान से जाना जाता है प्रकाश ऐसा ज्ञान ज्ञानपूर्वी प्रकाश जब आत्मा को आत्मा के बारे में प्रकाश स्वरूप शब्द आएगा तो ऐसा समझ ज्ञानपूर्वी प्रकाश न भी भौतिक प्रकाश न समझ रहा वहां समाला लाइट नीला पीला ऐसा प्रदय प्रवट जैसे दीपक है उससे प्रकाशक तो धर्म बैठा हुआ है दीपक अन्य को तो प्रकाशित करेगा ही करेगा स्वयं को प्रकाश करने में अन्य की अपेक्षा रखेगा क्या दीपक जल जब जल जाती है जला हुआ भी दीपक बोलते हैं जब जल जाए लो बन जाए तो दीपक बोलते जा तो हैं दीपक उसी का नाम है जितना तेल रहता है दीपक नहीं है ओको तेल रखने की जगह है जो तो जल जाए लो निकल जाए उसी नाम दीपक है न भारतीय का नाम दीपक है न देव का नाम दीपक है न मिट्टी के पात्र का नाम दीपक है दीपक सब सर्वना चलता है जो अग्नि के द्वार जो निगर दीपक है प्रकाश का वस्तु प्रकाश करें तो दूसरे को प्रकाश कर देगी दीपक घंटप आदि जो भी है प्रकाश होता है और स्वयं को प्रकाश के लिए दूसरी दीपक की अपेक्षा रखता है क्या अन्य दीपक जल तो इसका प्रकाश नहीं किया ऐसा है क्या तो दूसरे को प्रकाशित करता है और स्वयं प्रकाश स्वे उसके अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है अपने प्रकाश के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती पड़ती जैसे उसी प्रकार विज्ञान आत्मविज्ञान ज्ञान स्वरूप है तो अन्य विज्ञान की अपेक्षा में अपने प्रकाश के लिए विज्ञान सजातीय अंपेक्ष प्रकाशन सजातीय दूसरे विज्ञान सजातीय विज्ञान की अपेक्षा बिना ही प्रकाश करने वाला है कि विज्ञान क्यों प्रकाश प्रकाश स्वरूप है प्रदीपक और देश दूसरे दीपक के अपेक्षा बिना ही वस्तु तो प्रकाश करता है स्वर्ण भी प्रकाशित हो जाता है ठीक किसी प्रकार विज्ञान की वेबसाइट है यदि अनुमान मह व्यक्त दृष्टान्त माह ऐसे अनुमान मन में रख करके भाष्यकार दृष्टान्त देते हैं विज्ञान दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता है प्रकाश करने के लिए अन्य को प्रकाश करने के लिए अपने प्रकाश के लिए भी अपेक्षा नहीं रखता इसके लिए दृष्टांत देते हैं भाष्य है दृष्टान नहीं प्रदीप धार्षण कहा न ही प्रदीप स्वरूपाधिगक्त प्रकाशम परम अन्य तो अपेक्षते शो क्योंकि जो प्रदीप है ना धीमा यहाँ का वहा प्रदीप स्वरूपाधिगक्त हो अपने स्वरूप प्रकाश के लिए अन्य वस्तु का तो प्रकाश करेगा ही दीपक करेगा घटपराधि जो भी होंगे सब प्रकाशित हो जाएंगे कलटाना जाएगा दीपक दलन प्रसाद किंतु दीपक के तो द्वारा जो है वही दीपक है तो वो ज्वाला को प्रकाश करने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता है कि थी नहीं वहां ठीक इस प्रकार विज्ञान भी ऐसा ही है ये आशिकार हो गया दृष्टान हो गया नहीं प्रदीप और जो प्रदीप होता है स्वरूप अभिव्यक्त होगा अपने स्वरूप को प्रकाश करने के लिए स्वरूप होता है उसको ज्वाला कोई दीपक नाम ज्वाला का है तो अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए प्रकाश करने के लिए प्रकाशांतरण अन्य को अपेक्षित स्वरो न तो अन्य से अपेक्षा रखेगा न स्वयं से अपेक्षा रखेगा प्रकाशरूप है यदि अनपेक्षम तब स्वतैव सिद्धम जो अनपेक्षा है दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता है वह स्वतः सिद्ध कहा जाता है स्वतैव सिद्धम स्वतः सिद्ध प्राप्त होता हूँ देखिए प्रकाशात्मक दीप से अपेक्षितोपी अथ्या स्वयं प्रकाशरूप है दीपक अपेक्षित होने पर भी स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षित होने पर भी वह अनर्थ होगा और प्रकाश सत्व प्रकाश काम नहीं करेगा ये कहना चाहते हैं टीका पता हो जाएगा नहीं तो है। चार मिनट में जागे भी अनपेक्षम एवं स्वतः पर्व व अनपेक्षित स्वयं से भी अपेक्षा नहीं रख रहा है दीपक अपने प्रकाश के लिए अन्य भी नहीं करने पर सिद्धत्व अनपेक्ष आत्मा के बारे में कहा था अनपेक्ष में सिद्धत्व भाषण कहा था किसी की अपेक्षा में रहता सिद्धवस्तु कहा था वो स्वतः सिद्धत्व में रिपोर्ट स्वतः सिद्ध ये सिद्ध होता था यदि क्या पांच नंबर की रिप्पणी मनु स्वरूपादि वस्तु स्वरूपम कागत अपेक्षा यह है महाराज स्वरूप के प्रकाश में स्वरूप की तो अपेक्षा रखेगा दीपक प्रकाश की अपेक्षा भले ही नहीं रखता हो क्योंकि तो अपने स्वरूप की हो तो क्या प्रकाश करेगा स्वरूप अलग चीज है प्रकाश अलग चीज है दो चीजें अपने स्वरूप की तो अपेक्षा रखेगा तभी प्रकाश होगा तो ऐसा तो हो तो ट्रिप्पणी कहा दोनों स्वरूपाभिव्यक्त न स्वरूपम तावत अपेक्ष स्वरूप की अभिव्यक्ति में स्वरूप स्वरूप को पहचानने के लिए तो स्वरूप तो जाइए अपेक्षत अंतर्गत स्वरूपम स्वरूप के बिना अंतरम बिना स्वरूप के बिना कश्य अभिव्यक्ति किसकी अभिव्यक्ति होगी स्वरूप नहीं होगा तो क्या अभिव्यक्ति होगी अभिव्यक्ति कश की होगी प्रदीप कश्य स्वरूपम तो प्रकाश है प्रदीप का स्वरूप जो है प्रकाशी है तथा प्रदीप से स्वरूपाधिव्यू आता एवं प्रदीप को अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति में प्रकाश की अपेक्षा भी जरूरत है कोई ना कोई प्रकाश कर ले तो स्वरूप आएगा तब तो प्रकाश के लिए आवश्यकता नहीं किन्तु स्वरूप की अभिव्यक्ति तो चाहिए ना आग्रा येगा प्रकाश का अपेक्षा कौन कहा आपने जो कहा कि नहीं चाहिए इसे अपेक्षा नहीं है कहा था अपेक्षा है स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए दीपक को तो अपेक्षा है जैसे आत्मा को भी अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षा अन्य की प्रकाश की ज्ञान विज्ञान की अपेक्षा है ये कहा तो उत्तर देते हैं सत्यम एवं टिप्पणी ठीक है आपने ठीक कहा स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए कुछ अपेक्षा है स्वरूप स्वरूपत्व विशेषाव अपेक्षित होगी तो स्वरूप में से विशेषण रूप से अपेक्षित होने पर भी प्रदीप में से विशेषण रूप से स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए आने की आवश्यकता होने पर भी मैंने वहां पर स्वरूप अभिव्यक्ति आने चीज की जरूरत तेल चाहिए बत्ती चाहिए हाँ सब कुछ चाहिए तभी स्वरूप तो की अभिव्यक्ति होगी स्वरूप तैयार हो जाने के पश्चात में स्वयं प्रकाश करना दूसरे को प्रकाश करने का अन्य की अपेक्षा नहीं होनी तो स्वरूप प्राप्ति में चाहिए ना ठीक तो विशेषण रूप से स्वरूप प्राप्ति तो में अन्य की अपेक्षा होने पर भी प्रकाश स्वरूपाधिवत प्रकाश प्रकाशत्व अनथक स्वरूपा स्वरूप की अभिव्यक्ति में प्रकाशत्व धर्म से अनर्थक है प्रकाश की आवश्यकता नहीं हो स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए वो तो अन्य चीजों की अभिव्यक्ति तो दीपक जलने के लिए मानी तेल आदि बत्ती आदि की आवश्यकता है कि प्रकाश की आवश्यकता है प्रकाश के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं सुरूप्रो सर तथा अनप्रेक्षण तथाप्य अनपेक्षण से अरे प्रकाशोत्पन्न प्रकाश अपेक्षा नहीं है दीपक ठीक इस प्रकार यहाँ की आत्मा को भी विज्ञानोत्पर्य विज्ञान की अपेक्षा नहीं कहा अच्छा भाषण में कहते हैं प्रकाशे से अगर दीपक को स्वरूप के अभिव्यक्ति के लिए कोई प्रकाश करता हो तो कोई विशेषता तो आम नहीं है वस्तु प्रकाश के लिए दूसरे प्रकाश आ जाए क्या ज्यादा प्रकाश हो जाएगा क्या विशेषता कुछ तो नहीं आएगा प्रकाश एशेषाहर दो एवं प्रकाशत्व न प्रकाशो अपेक्षते प्रकाशत्व न प्रकाश की अपेक्षा किसके लिए अंधेरे को भगाने के लिए है यही अज्ञान को या अध्यय को भगाने के लिए ही प्रकाश सत्य प्रकाश की अपेक्षा है का? प्रकाश से प्रकाश होने पर भी विशेषा चित्र अपेक्षवत अपेक्षित समोविरोधित्व जैसे अपेक्षा जिसकी रखना है प्रकाश की या विज्ञान की विज्ञान की अपेक्षा रखना है अपने को जानने के लिए जैसे अपेक्ष पदार्थ है विज्ञान उसी प्रकार अपेक्षित अपेक्षा अपेक्षा रखने वाला दू वही विज्ञान स्वरूप ही है ये ही है विज्ञान और विज्ञान की अपेक्षा रखने वाले में भेद नहीं है जैसे दीपक को अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं तो प्रकाश स्वरूप ही है वो इसे रहने की जरूरत नहीं इसी प्रकार यहां भी ये जो तो आत्मा है जो अपेक्षा रखने वाला जो विज्ञान की अपेक्षा रखता है बोलते हो वो विज्ञान से भिन्न नहीं है तमो है विरोधित्व तमो तमो विरोधित्व दोनों तम विरोधी हैं जैसे विज्ञान होता है ये अज्ञान के विरोधी उसी प्रकार आत्मा भी अज्ञान के विरोधी है विरोधित्व नमस्वित्व अभाव तमस्तव धर्म है ही नहीं आत्मा में तमस्त्व धर्म नहीं है जैसे विपद में नहीं है वैसे आत्मा में भी अधेरा नहीं अज्ञान नहीं है आत्मा में अधरा हो सकता बोला आरोपित है वास्तव में आत्मा में अज्ञान हो ही नहीं सकता सूर्य को कभी अगेरा ढक सकता है क्या सूर्य प्रकाश स्वरूप है उसको अवेरा झकने के सवाल ही नहीं है किंतु ये जो आरोपित है आत्मा में जो अज्ञान अज्ञान बोलते हैं वास्तव में अज्ञान भी आरोपित है कैसे आरोपित होता है अज्ञान आगे के पृष्ठ में सिद्ध करेंगे क्षमता करके सिद्ध करेंगे आरोपित कैसा है अज्ञान वास्तव अज्ञान वस्तु नहीं वो भी आरोपित है अज्ञान के कारण सारे वस्तु आरोपित होते हैं आत्मा अज्ञान भी आरोपित है अज्ञान को शक्त पका नहीं है, नहीं, तो है तो सिद्ध करके बिजान गया कृष्ण टीका आदमी से आरोपित है अच्छा हासिल आगे बोलते हैं न ही प्रदीप से स्वरूपा भी तो प्रदीप प्रकाशो आत्मा अरे देखो दीपक को प्रकाश के लिए जब प्रकाशित करना हो तेल पत्ती आदि की तो आवश्यकता है उसके अभिव्यक्ति के लिए प्रकाश के अभिव्यक्ति के लिए क्यों तो? प्रदीप को प्रकाश करने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं ये बोल रहे ठीक इसी प्रकार आत्मा को भी माने विज्ञान स्वरूप होने का कहा विज्ञान की आवश्यकता नहीं ये बोल रहा है नहीं प्रदीप अश्य है स्वरूपाधिवक्त द्वीपत्य स्वरूप के अभिवक्वा ने प्रकाश पैदा करना आया हो उसमें प्रदीप प्रदीप का प्रकाश दूसरे प्रदीप का प्रकाश होने पर भी, बना भी। दुछ दुछ प्रकास, अलग बना दे दूसरे दीपक रहोगे तब वो प्रकाश प्रकाशित नहीं होगा दोनों मिलकर वस्तु प्रकाश करेंगे अलग विषय है क्यों वो जो दीपक रूपी जो प्रकाश को अन्य प्रकाश प्रकाशित नहीं कर सकता ठीक इसी प्रकार यहां भी आत्मा को भी अन्य विज्ञान इस आत्मा को विदित नहीं बना सकता क्यों नहीं बना सकता स्वयं विज्ञान स्वरूप है ज्ञान को क्या जानना है जानना तो ज्ञान से अन्य को जानना ज्ञान को जानने वाले कौन कोई होता ही देखा ठीक में देखिए अच्छा एक सात नंबर की कृपा है नहीं प्रदीप अच्छा साफ कुछ को एक फुटे एक तो कहा था प्रदीप को अपने प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है जो कहा था उसी को स्पष्टीकरण करते हैं कि न ही प्रतिभा से शुरूआत में अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति में प्रकाश की अभिव्यक्ति में अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं आलोक अपेक्षा आलोक की अपेक्षा होती है प्रकाश की अपेक्षा होती है किसके लिए अंधेरा हटाने के लिए होती है आलोक की अपेक्षा इसके लिए यहां भी अज्ञान गुरु की अंधेरा है वस्तु <स्चारे> को ढकने वाले को अंधेरा बोलते हैं ज्ञान जो वस्तु को ढकने वाला है किस वस्तु को ढक रहा है वो आपका वस्तु को ढक रहा है अधेरा है इसको तम शब्द से तमा आशीत ऐसा सब आता है अधेरा शब्द से क्या है अज्ञान तमसा दूध हम अग्रे अग्रे तमसा दूध ऐसा शब्द आता है पहले ये आपका अज्ञान से तो वस्तु को ढकने वाला होता है उसको कहते हैं अधेरा अधेरा तो दिखाई नहीं पड़ेगा धर्या किससे ढका हुआ अंधे से ढका वैसे ही यह आत्मा धटाव है, आत्म है। किसके द्वारा अज्ञान जो वो भी कमा है नहीं इसलिए दृष्टान्त जैसे मोहदे देखा किमोदोष सही आलोग की अपेक्षा आलोक की अपेक्षा प्रकाश की अपेक्षा तो होते है अंधकार हटाने के लिए यही है। यहां भी अज्ञान को हटाने के लिए आत्मज्ञान आवश्यकता है आत्मज्ञान को आत्मज्ञान की आवश्यकता नहीं है आत्मस्वरूप ज्ञान को आत्मज्ञान की अपेक्षा नहीं है ठीक बोला था तमो दुष्ट यही आलोक अपेक्षा आलोक की अपेक्षा है प्रकाश की अपेक्षा आलोकन है प्रकाश प्रकाश की अपेक्षा है अंधेरा हटाने के लिए तर महा उसके तम का अभाव है आलोक के स्वतः सिद्ध अंधेरे अभाव आलोक में स्वतः सिद्ध है अंधेरा होता ही नहीं आलोक प्रकाश में अंधेरा होता ही ठीक इस प्रकार आत्मरूपी जो तो विज्ञान जो भी प्रकाश है उसमें कोई अज्ञान आदि है कैसे का प्रदीप तैजस से तेजसातर अपेक्ष तथा प्रदीप जो है तैजस पदार्थ है तेज का कार्य है तैजस है तैजस प्रदीप तैजस कार्य तैजातर अत अन अन्य तैजस की तो आवश्यकता नहीं पूर्वाधि शंका करता है माने दीपक को अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं है क्यों तो तैजस पदार्थ है अन्य दीपक की तो आवश्यकता नहीं किंतु विजातीय प्रकाश से ज्ञान से अपेक्षा स्वैवाहारिक दृष्टा पूर्वाधि शंका का कारण विजातीय प्रकाश की तो अपेक्षा है दीपक को किसकी ज्ञान की ज्ञान भी वस्तु प्रकाश करने वाला जैसे सूर्य का आलोक वस्तु का प्रकाश करता है उस प्रकार विज्ञान भी वस्तु का प्रकाश करता है मैंने पहले बता दिया अज्ञान जिसके हम जानकारी नहीं है वो, वो प्रकाशित किससे होगा सूर्य के लाइट से होगा हो नहीं होगा तो जानकारी से होगा विज्ञान से होगा वस्तु प्रकाश करता है चमक के द्वारा नहीं जानकारी देना इसके माध्यम से प्रकाश करता है आत्मा को जब प्रकाश के रूप समझेंगे तो ज्ञान स्वरूप समझेगा वस्तु को प्रकाश करता है किसी रूप से कोई तो चमक रूप से नहीं आत्मा को समझवाजी की संज्ञा है प्रदीप से तेजस से है प्रदीप तेज का कार्य है तैजस मानते हैं तेजस्तर अनुपेक्षित भी अन्य तेजस्थ अन्य प्रदीप की तो अपेक्षा नहीं है उसको न पर भी विजातीय प्रकाश से ज्ञान से अपेक्षा विजातीय प्रकाश जो तो ज्ञान तो की अपेक्षा है उसको प्रदीप को जानने के लिए ज्ञान चाहिए न जानकारी चाहिए कि क्या चीज है तो जानकारी चाहिए ज्ञान चाहिए उसको ज्ञान की अपेक्षा है स्वव्यवहार आपके व्यवहार में भी यह होगा एक पूर्वाधिक बोल रहा है स्वव्यवहार वेदांति का व्यवहार और भी तो प्रदीप को जानने के लिए ज्ञान की तो अपेक्षा रखें मैं दूसरे प्रकाश की तो आवश्यकता नहीं है किंतु ज्ञान की अपेक्षा विजातीय प्रकाश की अपेक्षा है उसको ठीक किसी प्रकार स्वव्यवहार पृष्ठा तथा ब्रह्म और दूसरे प्रकार के जो ब्रह्म है आत्मा उसको भी विजातीय विज्ञान अपेक्षा भविष्य विजातीय विज्ञान की अपेक्षा होगी उसमें जैसा ज्ञान होगा उससे भिन्न प्रकार का ज्ञान की अपेक्षा होगी उसका विज्ञान स्वरूप है प्रकाश स्वरूप है तो उससे भिन्न विज्ञान की अपेक्षा होगी जैसे दीपक को माने प्रकाश स्वरूप होने पर भी विज्ञान की अपेक्षा है अपने स्वरूप अभिव्यक्ति के लिए इसी प्रकार ब्रह्म को भी स्वयं ज्ञान स्वरूप है वो ज्ञान नहीं विजातीय ज्ञान अन्य प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता भविष्य अपेक्षा भविष्य न तो वाच्य सिद्धांत का ऐसा नहीं कहना तीतिया ऐसा नहीं बहुत सकती है बोलना चाहेंगे भाष्य नांगे टिप्पणी टिप्पणी ग्यारह नंबर है अच्छा पंग दुष्ट न ही प्रदीप से स्वरियुक्त प्रदीप प्रकाश होश्ये भाष्यकार में कहा नहीं प्रदीपस्य सेवक्तो प्रदीप प्रकाशो अथवा ऐसे भाष्य की पंक्ति है उसी में व्याख्या करते हैं टीका में व्याख्या करते हैं ऐसा कहा की पंक्ति को ही ये पंक्ति को टीका में व्याख्या करते हैं ऐसा इतना बोला इसलिए तमो धोस्त यही इत्यादि कहा स्व्यवहार है स्व व्यवहार में क्या लेना है तो चार ने कहा स्व व्यवहार अपनी नाम तमो भोस्ती दृष्टान मैंने ये अपने व्यवहार में भी अपने व्यवहार के लिए देखा गया दीपक को अन्य विज्ञान की अपेक्षा देखा अन्य प्रकाश की अपेक्षा देखी गई है अपने व्यवहार के लिए और दूसरा क्या लेना तमो दोस्तों अज्ञान नाश करना है अंधेरा भगाना है उसने अंधेरे भगाने के लिए भी अन्य प्रकाश की अपेक्षा है ये कहा ठीक इसी प्रकार ब्रह्म में भी विजातीय विज्ञान की अपेक्षा हो सकती है हो जाएगी विज्ञान की अपेक्षा होगी इसी नाचन राज्य नहीं कहा दिस्तिका ने कहा ऐसा नहीं बोला क्यों भाष्य कर रहे हैं न तो एवं आत्मा वो मित्र विज्ञान वस्ती हाँ दीपक प्रकाश स्वरूप है दृष्टांत जो दिया गया है प्रकाश स्वरूप है होने पर भी उससे भिन्न विज्ञान है विज्ञान अमित्र है इसी देवदत्ता का विज्ञान उसको प्रकाश होता है विज्ञान अनुत्र है क्योंकि यहां पर आपका से भिन्न कोई विज्ञान वस्तु है ही नहीं आत्मा ही विज्ञान रूप है तो विज्ञानांतर कहाँ से आएगा आत्मा को प्रकाश करने के लिए है ही नहीं कोई दूसरा विज्ञान यही अंतर है न तो एवं आत्मा अंतर्विज्ञानी जैसे दीपक के लिए अपने प्रकाश से भिन्न प्रकाश की आवश्यकता पड़ी भिन्न प्रकाश है, ज्ञान रूप प्रकाश है उसको प्रकाशित करने के लिए तो आवश्यकता है किंतु आत्मा को दूसरा विज्ञान है नहीं न एवं जैसे दीपक में दूसरी दूसरे मैंने प्रकाशांतर मिल जाता है वैसे आत्मा में नहीं मिलता न तो एवं आत्मा अंतर्विज्ञान आत्मा से भिन्न में विज्ञान नहीं आए एवं स्वरूप विज्ञान भी अपेक्षित स्वरूप विज्ञान में भी दूसरे विज्ञान की अपेक्षा रखे ऐसा संभव नहीं ठीक है थी। देखिए ब्रह्म सर्वस्व ज्ञानात्मक अज्ञानात्मकत्व ब्रह्म से भिन्न जितने भी अज्ञान स्वरूप है कैसे अज्ञान स्वरूप सब के सब अज्ञान है अज्ञानात्मकत्व अज्ञान स्वरूपों से धान संान संभावना जो नास्ती उसमें ज्ञान होने की संभावना ही, ही नहीं है क्यों अज्ञान स्वरूप है उसमें क्या ज्ञान की संभावना ही नहीं मान्य ज्ञान ज्ञान की संभावना ही नहीं है अन्येत्र, नास्ति अन्यत्र फिर आत्मा को प्रकाश करने के लिए अन्यत्र विज्ञान कहां से मिलेगा क्यों आत्मा से भिन्न जितने भी हैं वो अज्ञान रूप है तो वहां ज्ञान की संभावना ही नहीं है फिर आत्मा को प्रकाश करने दूसरा विज्ञान कहां से आएगा जो भाई है विज्ञान दूसरा ये करके देख ब्रह्मों और अन्य सदस्य अज्ञान ब्रह्म छोड़कर के पानी सब अज्ञान स्वरूप है ज्ञान कि है नहीं, किसी में भी नहीं है इसलिए भान संभावना ही ना उसमें ज्ञान की संभावना ही, संभावन ही नहीं है किसी में सब अज्ञान स्वरूप है ना अन्य अन्यत्र ज्ञान का स्वरूप संभावना ही नहीं है तब न विजा ज्ञान अपेक्षण करना अपेक्षण करना ही कहते हैं इसलिए विद्या ज्ञान है तो क्या अपेक्षा रखेगा वो दीपक को तो अपने प्रकाश से भिन्न विजातीय विज्ञान को प्रकाश की था विज्ञान है दूसरा इसलिए अपेक्षा रख सकता है किंतु तो आत्मा में उस सम्भव नहीं ब्रह्म संभव नहीं किंतु तो दूसरा विज्ञान कोई है ही नहीं ब्रह्म से भिन्न जितने भी होंगे अज्ञान है एक ज्ञान अनपेक्षित योगी का अनुरोधास्त्र अनुरोध भाव के करियर पूर्वादी को विरोध दिखाएगा महाराज ज्ञान की अपेक्षा आत्मा यदि नहीं रखता है ज्ञान को ज्ञान स्वरूप है ज्ञान के अपेक्षा नहीं रखता है तो लौकिक विरोध लोक में विरोध देखा गया है भाषा की ज्ञान प्रश्निका लगा लौकिक विरोध और शास्त्र विरोध भी है उपनिषदों में विरोध हो जाएगा उपनिषद का विरोध हो जाएगा वहां पर अपेक्षा दिखाया गया है आत्मा गुजारने के ज्ञान की अपेक्षा दिखाया गया तो ये अपेक्षा दिखाई गई ये बोलता गुरु आई यही एक ज्ञान अगर उस ब्रह्म में ज्ञान की अपेक्षा नहीं है उस स्थिति में लौकिक अनुभव धर्मों लोग बोलते हैं ने लौकिक अनुभव तो का विरोध और शास्त्र विरोध हो तो उद्भाव किया शास्त्र विरोध का भी शंका उठा करके उद्घाट खड़ा करके दो विरोध खड़ा करके और पर फिर खंडन करेंगे सिद्धांत विरोध भाषण का विरोधी चेतना अन्य क्या विरोध है संग्रहवा क्या है विरोध यदि जहां तक पूर्व पक्ष है आगे न अन्यत्वा जो विज्ञान की अपेक्षा रखने वाला आत्मा अन्य है यह सिद्धांत वाक्य है चर्चा है शुद्ध आत्मा की और वो विज्ञान की अपेक्षा रखता है जीवात्मा वो आत्मा भिन्न है जो विज्ञान की अपेक्षा रखता है वो आत्मा भिन्न अन्यवाद यह सिद्धांत वाक्य है दोनों का आगे विवर्ण करेंगे व्याख्या करेंगे यह संग्रह वाक्य है यह विरोधय न विरोध बताओ तो विरोध कहोगे यानी आत्मा को विज्ञान की अपेक्षा नहीं है कोई तो ऐसा मानोगे तो विरोध होगा ऐसा कहोगे तो न सिद्धांत देना क्यों वो जो ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला आत्मा अन्य अन्य आत्मा है या जिसकी चर्चा चल रही शुद्ध आत्मा की वो नहीं या अन्य देवता दिता था तो अलता दी शुद्ध आत्मा की चर्चा है विशिष्ट आत्मा नहीं कहना चाहेंगे टीका देखिए सूत्र से पूर्वपक्ष भाग हम विभोजते सूत्र जो संग्रह वाक्य है उसके जो पूर्वपक्ष भाग है कितना है पूर्वपक्ष भाग से इसका विभाजन करते हैं आगे व्याख्या करते हैं वाक्य में संग्रह वाक्य है उसमें जो पूर्वपक्ष भाग है विरोधी चेत विरोधा यदि यहां पर तो है चेत तो सिद्धांत यदि ऐसा कहो तो स्वरूप विज्ञान भाषा में कहा स्वरूप विज्ञान में विज्ञान स्वरूप नापेक्षते विज्ञानांतरण असत अपेक्षते पूर्ववादी के भाषा की पंक्ति की व्याख्या है स्वरूप विज्ञान में विज्ञान स्वरूप होने के कारण स्वरूप विज्ञान में विज्ञानांतरण नापेक्षते इति यत असत यह पूर्ववादी होता है स्वरूप विज्ञान में अपना स्वरूप के जानकारी में क्यों वो विज्ञान स्वरूप होने के कारण ऐसी अन्य विज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता ऐसा जो वाक्य कहा था आपने वो असत है वो ठीक नहीं बाकत असत तो होता है ये बात क्या ठीक नहीं क्यों दृश्यते ही दिखाई पड़ता है लोग में लौकिक दृष्टानतर लोक विरोध लौकिक विरोध और शासकीय विरोध में लौकिक विरोध दिखाएगा दिखाई पड़ता है दृश्यते ही क्या दिखाई पड़ता है विपरीत ज्ञान आत्मनि समय ज्ञान दो प्रकार के ज्ञान दिखाई पड़ता है भ्राम ज्ञान विपरीत ज्ञान और समय ज्ञान दो प्रकार के ज्ञान होगा ऐसा दिखाई पड़ता है ज्ञान से विपरीत तो विपरीत ज्ञान होगा ज्ञान से जो विपरीत होगा वो विपरीत ज्ञान है और समय ज्ञान में आत्मा में देखा गया है न जाना ही बोलता है कभी जो बोलता है हम आत्मा न जाना मैं आपने को नहीं जानता न जाना नहीं आत्मा और जाना भी बोलता है कभी तो ऐसे भी विपरीत ज्ञान है ये जहां बोलना चाह रहा है टिप्पणी एक नंबर विपरीत ज्ञान ज्ञानार विपरीतम विपरीत ज्ञान यदि राजवंतापरीतम अज्ञान यह अर्थ आएगा यहां विपरीत ज्ञान का था विरोधी ज्ञान नहीं ये विपरीत ज्ञान का था ज्ञान से विपरीत वस्तु को विपरीत ज्ञान कहा माने अज्ञान को कहा यद्यपि विपरीत ज्ञान ने विपरीता ज्ञानार विपरीतम ऐसा दिख था ज्ञान से जो विपरीत होगा उसको विपरीत ज्ञान होना चाहे थे ज्ञान विपरीतम होना था पंचमी समास है किंतु होना था ज्ञान विपरीतम किंतु तो कौन सी बना दिया विपरीत ज्ञान एक सूत्र है समासांत पूर्वापर विभाग में कहा राजदाविष् परम राजदाधिकरण में जो सब आए हैं वो पूर्व प्रयोग करने वाले तो परम प्रयोग करना है ज्ञानसर् पर्व प्रयोग करती है ज्ञान बताया ये एक नाशा न जाता है को नहीं जानता हमता न जामी ब्रह्म न जामे किंतु कर्तृत्व न जामी अर्थ का अर्थ क्या हो ब्रह्म से जानता हम और कर्तृत्व भोतृत्व रूप से जानता हूं जानता भी मैं नहीं भी जानता हूं आपका मन बोलता है मैं शुद्ध ब्रह्म रूप से मैं नहीं जानता हूं किंतु कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप से जानता हूं ये आप करेंगे यदि यदि न जानी इतना ब्रह्मत्व न जाना ब्रह्म रूप से मैं नहीं जानता अपने को किंतु कर्तृत्वादी में यदि जाना कदा यथास्थम नहीं होता ऐसे हो जाएगा विवृत ज्ञान जैसे विवृत ज्ञान में ऐसे हो जाएगा विवृत ज्ञान है श्रोताओं से विवृत ज्ञान सम्यक ज्ञान चाह जाना आत्मा यह विवृत क्या हो जाएगा आ, और समय ज्ञान होगा जाना आत्मा मैं आत्मा हूँ जानता हूँ ऐसा अकर्तृत्व प्रमत्व जाना इसका अर्थ होगा जाना अर्थ होगा अपर्थ भाष्य में जानता हूँ अर्थ होगा एवं से याना ज्ञाने जहां ज्ञान और अज्ञान दोनों ही है जिस कभी अज्ञान विशिष्ट हो रहा है कभी ज्ञान विशिष्ट हो रहा है ज्ञान अज्ञान दोनों ही है जिस पूर्वाधिक संता कर रहा है बस कल ज्ञान निरपेक्ष हूं तो ज्ञान निरपेक्ष नहीं होगा जब अज्ञान पक्ष आ जाएगा उस काल में ज्ञान चाहिए उसको तो ज्ञान और अज्ञान दोनों पर दोनों वस्तु तो आत्मा में दिखाई पड़ रहे हैं क्यों न में आत्मा आत्मानुमता है कभी जाना भी आत्मानुमता है दोनों है जब तो स्थिति में ज्ञान निरपेक्ष नहीं कर सकते आत्मा को तो ये पूर्वाधिक संता है ज्ञान निरपेक्ष पूर्व ज्ञान ज्ञान निरपेक्ष मान्य पर कैसे ज्ञान होगा वह आत्मा का ज्ञान कैसे होगा ये तो सिद्धांत बोलते हैं नित्य चित्त प्रकाश का जाएगा निरपेक्ष शब्द होता है नित्य चित्त प्रकाश नित्य चेतन प्रकाश रूप है वह आत्मा यह बाह्यत्वात अज्ञान फिर वहां अज्ञान होने की संभावना नहीं नित्य प्रकाश के रूप प्रकाश में आएगा वह मैं संभाव संभावना में अज्ञान होना संभावना नहीं है यह सिद्धांत का अंतर है आगे भाष्य प्रकार दृष्टि विपरीत ज्ञान अपने आत्मा में विपरीत ज्ञान दिखाई पड़ता है और समय ज्ञान समय ज्ञान में दिखाई पड़ता है लोग तो ऐसे दिखाई पड़ता है तो नजामानी जाना बोलता है कभी कभी जाना आत्मा बोलता है तो प्रयोग होता है न जाना आत्मा इत्यादि श्रुतेश्च ग्ञ आगे बड़ा श्रुति भी है श्रुति कहती है तत्वशील ने कहा तुम वही ब्रह्म हो ऐसा कहा मैंने ये जानना हो गया क्या हो गया जानना हो गया आत्मा को जान जान लेता है और आत्मा में अवेद ऐसा है उसे किसको जाना अपने को ही जाना तो ज्ञान का विषय बनता है आत्मा क्यों नहीं बनता और ज्ञान निरपेक्ष मानेंगे तो ये स्थिति कैसे कटा हो गया तब तो तुम तो सीखो और आत्मा ने तो अवेद अपने को ही जानना कैसे करेंगे हमेश का मतलब पहले अज्ञान में था अभी जाए इस हो जाता है तब तो वैसे उपदेश दर हो जाएगा और आत्मा को नहीं जानना हो तो ज्ञान स्वरूप तो फिर उपदेश क्या क्या किसके लिए उपदेश कर तो ज्ञान स्वरूप ही है फिर उपदेश की आवश्यकता ही नहीं है और जाना तो किसको जाना आत्माओं आत्मा को ही जाना ऐसा आ जाए तो कभी जानना कभी नहीं जानना होता तो ने ने है तो ज्ञान निरपेक्ष कैसे हो तो गया ये पूर्वानी की क्षमता है और एक नंबर भी कम आत्माओं विदित इसी आत्मा को जान करके उसी उसी आत्मा को समझ करके तो ज्ञान का दिखा रहे हैं हम वृद्धावन में ये एक वैतन शुर आत्मा अतिक्ता वृक्षा तर तर ऐसा आया है सर्वत्र श्रुतिश आत्मविज्ञान विज्ञानांतरापेक्षित्व दे सके मैंने आत्म विज्ञान स्वरूप आत्मा ने अन्य विज्ञान की अपेक्षा दिखाई है श्रुतियों में ऐसा दिखाया गया है अपेक्षा दिखाई है तस्मात प्रत्यक्ष विरोध है प्रत्यक्ष लौकिक विरोध और शुद्धि का विरोध आत्मा को विज्ञान अन्य विज्ञान की अपेक्षा आएंगे आने है। है। में लौकिक विरोध भी आएगा और शुद्धि विरोध भी आएगा प्रत्यक्ष मन लौकिक विरोध और शुद्धि दोनों का विरोध आएगा इसे न सिद्धांत ऐसे कोई विरोध आने वाला नहीं कहेंगे दोनों में टिप्पणी थी दो वक्त दोनों का श्रोतेष्ट लोकानुभ प्रत्यक्ष विरोध में उत्तर और शास्त्र विरोध लोकानुभ आत्मा को प्रत्यक्ष विरोध है उसका कथन बढ़ दिया जाना आत्मा न जाना आत्मा इत्यादि लोग बोलते हैं दिखाकर अब शास्त्र विरोध दिखाता है विरोध होगा आत्मा को नहीं जानने के लिए तब तो मुझे उपदेश पैदा हो जाएगा आत्माओं का जा अभी तैसा आया हुआ है इत्यादि नहीं ज्ञान निरपेक्षित ज्ञानार्थम ज्ञानम बदंती श्रुति उपपद्य उपद्य विधाव अगर ज्ञान ज्ञान ज्ञान निरपेक्ष आत्मा हो उसमें ज्ञान के लिए जो अज्ञान को कहती है स्थिति पहले अज्ञान बताई बाहर ने ज्ञान बताया तो ज्ञान के लिए अज्ञान को दिखाने वाली स्थिति सार्थक नहीं होगी निरर्थक हो जाएगी घटेगा का। नहीं घटना स्थितियां नहीं घटेगी नहीं ज्ञान निरपेक्ष ज्ञान निरपेक्ष हो उस स्थिति में ज्ञानार्थम अज्ञान बदलती स्मृति ज्ञान के लिए जो अज्ञान कर कथन कर रही है पूर्व में अज्ञान दिखा रही ये तो आप ज्ञान तब तो तथा शिवाएं तुम वही हो पहले जानता नहीं था और पता दिया गया और आत्मा में अब अज्ञान था अब आत्मा को तो जान इत्यादि बात यह है तो स्मृति घटने वाली नहीं है अगर वो न हो ज्ञान के ज्ञान की आवश्यकता न हो विज्ञान स्वरूप आत्मा बो ज्ञान की अपेक्षा नहीं आप कह विज्ञान स्वरूप आत्मा है किन्तु ज्ञान की अपेक्षा है नहीं तो स्तृति नहीं घटेगी क्या कि नमेगा प्रत्यक्ष विरोध है प्रत्यक्ष श्रुप विरोध है प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध है जाना आत्मा न जाना आत्मा ऐसा बोलता है और स्थिति का विरोध ये सांद्रोक आदि निखा रही है विरोध आदि सांद्रोक आदि मानो सिद्धांत कहते हैं ऐसे बात नहीं क्यों क्यों नहीं पूर्वाजन संख्या उठा रही है कस्मात क्यों न अन्योही सा आत्मा जिसको विज्ञान की अपेक्षा है वो आत्मा अन्य है यहां जो चर्चित आत्मा उसे भिन्न आत्मा।, आत्मा है उपाधि विशिष्ट आत्मा है जिसको विज्ञान की अपेक्षा है जो अभी बिगड़े हुए अवस्था में जो आत्मा अजीब जीव हूं करता बोलता हूं ऐसा मान बेटा है उसके लिए विज्ञान की आवश्यकता यहां जिसकी चर्चा है जो अन्य देवों का अधिकार अधिक करके जो कहा गया है शुद्ध आत्मा की चर्चा है उसके लिए किसी विज्ञान की अपेक्षा नहीं है करना चाह रहे हैं अन्यो सात्मा वो आत्मा अन्य है जिसको विज्ञान की अपेक्षा होगी बुद्धियादि कार्यकर्म संघार अभिमान बुद्धियादि कार्यकर्म संघार में अभिमान करने वाला मैं एक मनुष्य हूं मैं ज्ञानी हूं ध्यान हूं मैं सुखी हूं दुखी हूं मैं भूखा हूं क्या सा फूल सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाला ऐसा जिसको जीव करते क्या बोलते जीव कहते जीव संजे वो आत्मा को तो विज्ञान की अपेक्षा है उसके लिए सारे तत्वों में से आदि बातियों के प्रयोग उसके लिए है अपने को जीप मार बैठाया जाते जीव नहीं भाई दो तो परमात्मा है ऐसा बोलने के लिए बात परमात्मा स्वरूप आत्मा को ये तत्व में से आदि महाभारती की आवश्यकता नहीं है तो विज्ञान शुरू जी कहा अनुभवी सा आत्मा वो आत्मा भिन्न है जिसको विज्ञान की अपेक्षा होगी वो आत्मा भिन्न है क्यों कौन है वो कार्य बुद्धियाधिकारी कार्यक्रम संगात अभिमान माने मैंने बुद्धियादि कार्यक्रम संघात में अभिमान रखने वाला अभिमान संतान अविच्छेद रचना निरंतर अभिमान हो रहा है तो संतान का अविच्छेद नहीं होता माने अभिमान आदि संतान इसका कभी भी कितने वर्षों से समझाया गया तुम मनुष्य नहीं हो फिर भी क्या मानता है मैं मनुष्य हूं मैं पुरुष स्त्री हूं बालक हूँ जवान हूं बूढ़ा हूं ट्रांसफर रहा है का ये ये बुद्धाधिकार संघात अभिमान संतान अभिछेद क्षण ऐसा स्वरूप है इसका जिसका करता ही रहेगा वो उसके लिए विज्ञान की अपेक्षा है और अभिवेकात्मक अज्ञान स्वरूप है जानता नहीं विवेक नहीं कर पा रहा है आत्मा अनात्मा को अनात्मा को पकड़ करके खंबा पकड़ कर मैं खंबा हूं भोलना देता सही होगा उतना ही शरीर को पकड़ करके मैं शरीर घो करना उतना ही है अगर खंभा पकड़ने वाला व्यक्ति मैं खंबा हूं बोलता हो तो कितना सही है अब आप अंदाज लगाइए वैसे यहां शरीर को पकड़ करके शरीर हो कहने वाला कहां तक सही होगा उसके लिए ज्ञान की अपेक्षा है खंभा पकड़ के तुम बोलता मैं खंबा होगा अरे तू खा नहीं है ऐसा बोलने के लिए आवश्यकता होगी विज्ञान की आवश्यकता होगी इसी प्रकार यहां के शरीर आदि नहीं कहने के लिए विज्ञान की अपेक्षा इसलिए आप अविवेकात्मक अविवेक विवेक शुरू नहीं है अविवेक स्वरूप आत्मा को विज्ञान की अपेक्षा है बुद्धि अवराश प्रधान बुद्धि वृत्ति प्रधान जैसे जैसे बुद्धि नाचती है वैसे वैसे नाचने वाला क्योंकि जो उपाधि का धर्म उपहित में दिखाई पड़ता है जब जल हिलता है तो जलस्त चंद्रमा भी हिलता हुआ लगता है जल में चंद्रमा के प्रतिबंध पड़ता है उपरीतायु उपाधि है वह जल तो चल के वायु के झोंकों से जल हिलेगा तो वो प्रतिबिंब भी हिलनासा लगता है बुद्धि और अवस प्रधान बुद्धि के धर्म प्रधान बुद्धि के जो वृत्तियां हैं वो वृत्ति प्रधान जैसे जैसे बुद्धि नाचती है कर्तव्य भोक्तृत्व कैसे मानने वाला कर्तव्य भोक्तृत्व किसम बुद्धि में है बुद्धि का धर्म है वो अपने मानता है प्रधान सत्साधिकरण जिसकी चक्षराधिकरण की आवश्यकता है किसको जीव को सत्सुरकरण यशस्व चक्षण बहुत विश्वास है सत्साहकरण वाला जो मुख्य आत्मा तो है वो तो अपनी पा जब रहता है पश्च्य चक्षु ससुर है यह जो चक्षराधिकरण प्रगल द्वारा देखने सुनने वाला जो तो बना बैठा है यह जो जीव का नृत्य स्वरूप आत्मा अंतार है इसके भीतर जितके चेतन स्वरूप आत्मा इतने गर्वत है जिसके पेट में वो आत्मा है द्वा सतोड़ा सविदा सखाया समान कुछ इत्यादि आपके नंबर दो बैठे हुए तो एक तो कर्म का फल होने वाला और एक सिमल देखते रहने वाला तो तो जो आत्माए जाते हैं तो ये इतर माने जो कल्पित होता है उसके मुख्य बिंबई मुख्य होता है घटाकाश जो होता है उसके पेट में पे क्या दिखाई पड़ता है महाकाश छिपा हुआ है महाकाश होता तो घटाकाश बन ही नहीं सकता यहाँ भी जो मेरे को निराकार आत्मा होता ये जीव तत्व तो बन ही नहीं सकता तो ये कहा नित्य चित्त स्वरूप आत्मा नित्य चित्त स्वरूप आत्मा अंत अंतिम में सारा तत्व तो वही है इसके भीतर जो तो जीव को घूमते जाएंगे क्या है क्या है विचार करते जाएंगे तो परमात्मा रूप मिलेगा आगे जाकर के अभी जो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व विशिष्ट तो होकर के वास रहा है आगे जाकर के अवर्ता उपभोक्ता रूप पाना है अंत विषार पदार्थ क्या है नित्य चित स्वरूपात्मा है जिसका यहाँ अनितम विज्ञान और वास्तव जिसना अनित विज्ञान वास्ता है ये चीज है ये शब्द ब्रह्म नहीं है वो यहां जिसकी चर्चा है उसके विज्ञान की अपेक्षा नहीं है विज्ञान के दृष्टि इसको जो दीप बन बैठा है शरीराराजवान करने वाला बुद्धि धर्म को लेकर के चलने वाला और जिसके पेट में भीतर चेतन सर्व आत्मा जिसके भीतर है जिसके कारण से नियमित तसे बना हुआ है वो न होता भी बनता ही नहीं था ऐसा है जिसमें अनित्य विज्ञान वाजता है और बौद्ध तो प्रत्याय नाम आविर्भाव पूर्व भाव धर्म का प्राप्त धर्म तक तो लक्ष्मण बुद्धि वृत्तियां जो है ना बौद्ध तत्व है बुद्धि बुद्धिजन्य जो वृत्तियां जितनी भी वृत्ति होती है कभी कदाकार पठाकार मराकार जितनी भी वृत्तियां होगी वह आयुर्भाव जो भाव धर्म है कभी वो वृत्ति हो जाती है कभी नष्ट हो जाती है आयुर्भाव का जो भाव धर्म है उन्हें से तब भाव धर्म तत्व आता ऐसे धर्म वाला हो जाता है वो तब धर्म कह जाए वो विलक्षण को कहा जाए जो विलक्षण रास्ता जीवात्मा एक दूसरे में विलक्षणता भी दिखाई पड़ता है जैसी तो जैसी बुद्धि जिसके पास होगी उसी बुद्धि के आधार पर नाचता है ये भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है विलक्षणता, करता होता है उसे भाष्य बन जाता है ये ठीक है बुद्धियायोग कार्यक्रम संघ्राहते हैं अब केवल ये भाष्य के पंक्ति के, के समास दिखाना चाहते हैं बुद्धिया ने कार्यक्रम संघ्रा तो उसमें आत्माभिमान संघान आत्माभिमान मैं मैं मई बुद्धि हो रही बुद्धि को मई बोलता है मैं ज्ञानी हूं ज्ञानी हूँ बुद्धि को लेकर बोलता है मैं सुखी हूँ दुखी हूँ और मन में मैं लगा के बोलता है आत्मा आत्माभिमान है और तब मैं देखता हूँ मैं सुनता हूँ मैं को लगाता है वहां आत्माभिमान है शरीर में मैं ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्रिय हूँ मैं जुड़ा हूं जवान हूं पुरुष हो स्त्री हूँ मनुष्य हूँ सब आत्मा को वहाँ करके मई नहीं लगा कर बोल रहा है यही है बुद्धिया कार्यक्रम समझाते जो कार्यक्रम समझाते आत्मा अभिमान जो आत्मा का अभिमान है अभिमान संतान ये कोई अभी अभी हुआ नहीं है परंपरा चल, चल रही एक एक एक धारा चल रही है जितने आज तक शरीर लिया हमने उसी में हु करते चलते हैं कभी पक्षी में किया कभी पशुओं में किया कभी देवताओं ने किया कभी गांवों में किया कभी मानवों में किया ये सब करता था यही करता था प्रवाह धारा चल रही है शरीर बदल जाता है उसमें हूं नहीं बदलता कोई हूं चलता रहता है जहां पहुंचेगा उसे हुआ यह कहा के टिप्पणी पांच की देखी पहले अंजोलि सा आत्मा बुद्धिधु इत्यादि भाषण ध्यान की कृष्ण अंजोली सा आत्मा कहा था वह अन्य जिसको तो विज्ञान की अपेक्षा होगी भाषा का अन्य कहा था इस केंद्र परिषद में चर्चित आत्मा को विज्ञान की आवश्यकता नहीं है स्वतः सिद्धा है वो अन्य आत्माएं जिसमें विज्ञान की अपेक्षा होगी ये भाष्य में जो होता था कि तो बुद्धियाधि कहा था ना बुद्धियाधिक संगा अभिमान इत्यादि कहा था उस से को व्याख्या करने के लिए कह रहे ठीक है उसकी व्याख्या करना चाहते अभी पढ़ा हुआ भाष्य की व्याख्या करने का समय हो गया ठीक है ओम आतो सर्ग धनोमशन महमिया क्या करतेमशस्तुमास्ते मंत्री शु सारे